श्रीमदभागवत महापुराण अथ देवताओं और का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना एवं करनाश्वर तुत राज्युति श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री श्रीहरि की इस प्रकार स्तुति की तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजार सूर्य एक साथ ही उग गए कुतो होती भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई वे भगवान को तो क्या आकाश दिशाएं पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सकेरंचो भगवान्े नाम तनु सक्षा मरकत श्याम कंजगर्भारुणे क्षण दत्त हे लसत्कोसे लसत्कौशेयवाशा प्रसन्ना चारु सर्वांगी सुमुखी सुंदरभ्रुव महाम केयुराभ्या भूषिता कर्णाभरण निर्भात कपूल लक्ष्मी बिभ्रतिम वन मालिनीम केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया बड़ी ही सुंदर झाकी थी मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी धनुष के समान टेढ़ी भव हैं और बड़ा ही सुंदर मुख सिर पर महामढ़ीमय कीट और भुजाओं में बाजूबंद कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते थे जिससे मुक्कमल खिल उठता था कमर में कथनी की लड़िया हाथों में कंगन गले में हार और चरणों में नूपुर शोभामान थे वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कौसुम बड़ी तथा वनमाला सुशोभित थी सुदर्शनाद भी स्वास्त्र मूर्तिमि रूपा सुष्टा वेव प्रहर वम सर्वा मरगण साकम सर्वांग भगवान ने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर कर प्रणाम किया फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्थिति करने लगे ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थित सुखानवाज ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्म और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं रूपम योगेन विस्वृत पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवं पांच रात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं मुझे भी रचने वाले प्रभु आपके इस विश्व में स्वरूप में मुझे समस्त देवताओं के सहित तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं तय अग्र आसे मध्य आसे, आसे महात्म आसेमतंत्रमादिरंतो जगतोश मध्यम घट से मृत्यवन परस्मात आप में ही पहले यह जगत दीन था मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी हैत्मा श्रेया श्रेदम निर्माय विश्व तनु प्रविष्ट पश्युक्ता मन सा मनीषि गुणव्यवाएप्य गुणम विपस्ता आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं इसीलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं यथाग्निमेधस्मृतम चगोषू भव्यन्नं जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग गौ से अमृत के समान दूध पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपने शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं तम ताम समुद्धि मध्य सर्वे गजाध वर्ता युगा कमलनाभ जिस प्रकार धावाग्न से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं स्वामी हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत हो रहे थे। लाला समागतास्ते समागता से बहिंतरात्म कि आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा है हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों के शरण में आए हैं उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें अहम गृत्र दक्षादय विध्वस्य देव मंत्र प्रभो मैं जी अन्य देवता ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब, सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं ऐसी स्थिति में प्रभो हम लोग समझ ही क्या सकते हैं ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए श्री वाच एवं विज्ञायते जगात गिरा श्री संत सर्व कहते हैं ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्थिति करके अपनी सारी इंद्रिया रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए उनकी स्थिति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले एक तस्विन सुरकारोनाद भी परीक्षित समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे श्री वाच अंत ब्रह्म न हो संभो हे देवा तुम। वहिता सर्वे श्रेय वह साध्य सुराह श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा शंकर और देवताओं तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। भव हैत्म इस समय असुर का काल की कृपा है इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो अयोपी ही संधे या सती कार्या देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं फुटनोट किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से ही था संयोगवश उसमें एक चूहा भी जा घुसा चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो फिर हम दोनों भाग निकलेंगे पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निकल गया और पिटारी से निकल भागा अमृतत्पादने यहाताबित ये भय जंतु मृत्यु मरो भवे। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है क्षिप्ता चीरो दध सर्वा विरुदेण लत मंथान मंदनमेत्र सुखी सहायला मया देवा देताजो भविष्यजुम फलाग्रहः पहले क्षी सागर में सब प्रकार के घास तिनके लताए और औषधियाँ डाल दो फिर तुम लोग मंद्रा चल की मथानी और वासुकी नाक की नेती बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है देवताओं विश्वास रखो दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश परंतु फल मिलेगा तुम ही लोगों को संभरे न संरंभे न सिद्धंते सर्वे था शांतया वजथा देवताओं असुल लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो शांति से सब काम बन जाते हैं क्रोध करने से कुछ नहीं होता न भेतव्यम काल कूटाद संभवात पहले समुद्र से कालकुट निकलेगा उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए श्री शोकवाच इन समादेश भगवान पुरुषोत्तम श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे उनकी लीला का रहस्य कौन समझे अथ तस्म भगवते नमस्कृत्य पितामह अवश्य जगमतु स्व स्वोपेयुर्सुराह उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोगों को चले गए तदनंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए दृष्टारिणप्य संयत्ता जातक क्षोभा न सेराट श्लोक्य संध्य विग्रह कालवित देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्य राज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया थे भय रोच निमासीनम गुप्तम चा सूर्यो या परम या जुष्टम जिता इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे महेंद्र लक्ष्मणयाचा शांत महामति अभ्यभासत तत्सर्व शिक्षित पुरुषोत्तमात् बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर भाड़ी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनके शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी तद रोचरा ये, ये त्रिपुरवाचिन वह बात दैत्य राज बली को जज गई वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संभर हरिष्ट नेवी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी ततो उद्यमं परमं तपः देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे ततस्ते मंदरगिरि गिरी मोजसोत्ट नदंत इसके बाद उन्होंने अपने शक्ति से मंद्राचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले उनकी भुजाएं परिख के समान थी शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही दूरभारोह्राता शक्र वै रोचनादयंत बोढ़ुम एक तो एक वह मंदर पर्वत ही बहुत बहुत था था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इसे इंद्र बलि आदि सब सब के सब हार गए जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया निपत गृह सत्र बहु चूर्णया माता भारे का पर्वत मंद्रा चल बड़ा भारी था गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर भगन मन सो भगन बाहू रुकान व्यज्ञा भगवान सत्र बहुआ गरुण ध्वज उन देवता और असुरों के हाथ कमर और कंधे टूट ही गए थे मन भी टूट गया उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए विलोक्या भजाम निर्जन निर्वणान यथान उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पीस गए हैं अत उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो गिर चारो पुड़े हस्ते नई के न सुरासुर इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की अवरोप्य गिस्कंधा सुपर्ण पतता हरिनाश पक्षिराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ी वहां से चले गए ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सहितायाष्टम स्कंधे अमृतमथ ने मंदरा चाल नयनमारय